द्र कर्णे श्रा देवा भद्रम पश्ये माक्षत्र स्वासस्तमशे पदेत ओ सायकारिका बत्तीसवें कार्य का ऊपर कुछ विचार चल रहा था कुछ भाष्य गंभीर हो गया है जिसमें कार्य का विरोधोत्पत्ति कुछ आत्माभाव में जब व्यक्ति पहुंचता पहुंच जाता है न वहां किसी की उत्पत्ति दिखता है न किसी का प्रलय न विनाश दिखता है न बद्ध दिखाई पड़ेगा न साधक दिखाई पड़ेगा न मुक्शु न मुक्ता एक ही अद्वैत वस्तु रह जाता है एक कार्य का कहा था खुशी के पुष्टि के लिए भाष्य में थोड़ा गहराई में चल रहे हैं भाष्यकार तो पूर्व भाष्य में जो कुछ हुआ उसके टीकाकार दिखाते हैं आत्मनो द्वैता ब्रमाधिष्ठानत्व न संभावितत्वाक एक हेतु दिया आत्मा है पूर्वाज ने कहा था प्रमाण है ने आत्मा के लिए आपने कहा कि प्रमाण तो, तो द्वैत निवृत्ति में है शास्त्र चित्व में द्वैत निवृत्ति में चर्चा हो जाते हैं तो द्वैता अभाव सिद्ध करने में लगे हैं आत्मा के लिए तो प्रकाश करने वाला है ही नहीं तो फिर आत्मा हाय करके वो शून्यवाद वो भी नहीं है क्योंकि उसके लिए प्रमाण नहीं है जो प्रमाण था वो द्वैत की निवृत्ति में चला गया शास्त्र तो शून्यवाद की प्रसति दिखाई थी पूर्वारी ने उसके बारे में जो कुछ कहा था भाष्य में वो कहते हैं आत्मा और द्वैत भ्रम्माधिष्ठान ने संभाग तो तत्पाल देखो कहीं भी भ्रम होता है अधिष्ठान किसी न किसी अधिष्ठान में भ्रम होता है अधिष्ठान के बिना कोई भ्रम नहीं होता सर पर दिखाई पड़ेगा रज्जू हो तो दिखाई पड़ेगा अगर रज्जू न हो तो दिखाई नहीं पड़ता जल दिखाई पड़ता है रेत हो मरुभूमि हो तो जल दिखाई पड़ेगा अगर मरुभूमि नहीं हो तो जल कहां से देखेगा? सुक्ति का टुकड़ा हो तो चांदी दर्शन रजत दर्शन होगा आपको चांदी दिखाई पड़े सुक्ति न हो तो कहां चांदी दिखाएंगे जहां भ्रम होता है तो वैसे यहां भी जो जगत जो कल्पित जगत है उसके जो अधिष्ठान रूप से कल्पना के अधिष्ठान रूप से आत्मा स्वतः सिद्ध है ये पूर्व भाष्य में बातें की ये कह रहे हैं आत्मा ने द्वैत भ्रमाधिष्ठानत्व है ना द्वैत रूपी जो भ्रम हो गया था उस आत्मा में द्वैत दिख रहा था जैसे रज्जू में सर्पा दिखते थे उसी प्रकार जो द्वैत दिख रहा था जगत दिख रहा था उसके अधिष्ठान होने से द्वैत भ्रम भ्रांति के अधिष्ठान होने से संभावितत्व आत्मा है अधिष्ठान के बिना कल्पना नहीं होगी कल्पना हो रही है तो अधिष्ठान जरूर है अधिष्ठान रूप से सिद्ध है आत्मा संभावितत्व एक ही दीजिए पूर्व की चर्चा है दूसरी बात बाद न परिशिष्टत्व जब द्वैत का बाध होता है उसके साक्षी रूप से शेष बजता आत्मा बाध करेंगे तो कहीं न कहीं बात करेंगे सर्प नहीं है कहेंगे कहा रज्जु में बाद साक्षित्व परिशिष्टत्व परिशेष रह जाता है आत्मा आत्मा का शून्य होने की संभावना नहीं है और तीसरा पूर्व भ्रमोत्पत्ति स्वतः सिद्धत्वाच ब्रह्म पैदा होने से पहले भी वो स्वतः सिद्ध है अधिष्ठांत पहले से हो तो ब्रह्म बाद में होगा पूर्व भ्रमोत्पत्ति स्वतः सिद्धत्वाच भ्रमोत्पत्ति के पहले स्वतः सिद्ध वस्तु है आत्मा इसलिए प्रमाणा विषय भी प्रमाण का अभिषेय भले शास्त्र का विषय नहीं मन पाया आत्मा क्यों शास्त्र का विषय तो द्वैत की निवृत्ति में है प्रमाणा विषय द्वैपी शास्त्र प्रमाण का विषय आत्मा न होने पर भी नास्ती शून्यता उत्तम पूर्व भाष्य में इस त्य किया शून्य नहीं हो सकता है बहुत मत नहीं आ सकता शून्यत्व तो नहीं आ सकता तीन हेतु दिया पूर्व भाष्य की चर्चा की अब एक शंका और पूर्वादि की इधानी प्रमि धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात् आत्मनो अप्रमित तत्र द्वैताभाव भाव परमात्म शास्त्र वायुक्तमी शांत थे अब पूर्वादी एक शंका उठाता इसके ऊपर इधानी अब प्रमिते धर्मिणी हमारे प्रमाण युक्त जो धर्मी होगा जिस धर्मी में कल्पना करेंगे प्रमाण सिद्ध होना चाहिए आत्मा में जगत की कल्पना जब करते हैं तो आत्मा प्रमाण का विषय होना चाहिए प्रमित धर्मिणी प्रमाण का विषय जो बनेगा वो प्रमित होता है प्रमित धर्मिणी में तीन नंबर की टिप्पणी है प्रमाण सिद्धि प्रमाण से सिद्ध जो धर्मी होगा उसी में कल्पना होगी जैसे रज्जु प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध है तो सर्व की कल्पना होगी पूर्वादि की शंका है प्रमित धर्मिणी प्रतिषेध जो निषेध होता है प्रमाण सिद्ध धर्मी में आरोप का निषेध होता है रज्जु में सर्प का निषेध होता है वो प्रमित है रज्जु प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है वो उसमें आरोपित वस्तु का निषेध होता है और आत्मा प्रमाण का विषय तो है नहीं, ये पूर्व भाष्य में चर्चा हुई है वो प्रमाण जो शास्त्र प्रमाण है वो ज्योति की निवृत्ति पर चरितार्थ होना है आत्मा को तो बताता नहीं है इसलिए प्रमित धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनार्थ जो निषेध होता है प्रतिषेध होता है प्रमाण सिद्ध धर्मी में हुआ करता है देखा इसलिए दर्शनाथ आत्मा नु अप्रमित आत्मा यदि प्रमाण का विषय नहीं बना प्रमाण सिद्ध नहीं है आत्मा शास्त्र आत्मा को बता नहीं सकता है बताना था शास्त्र ने शास्त्र तो द्वैत की निवृत्ति में चला गया तो अप्रमित्व प्रमित अप्रमितत्व तत्र द्विताभाव परमात्मा शास्त्र मितम अगर अप्रमित है आत्मा आत्मा तो अप्रमित हो गया है प्रमाण का सिद्ध नहीं हुआ प्रमाण तो द्वैत निवृत्ति में चला गया इसलिए अप्रमेय तो होने पर प्रमाण सिद्ध न होने पर तत्मने आत्म नहीं द्वैताभाव प्रमा शास्त्र द्वैताभाव को सिद्ध करने वाला जो शास्त्र है वो तो अयुक्त धर्म प्रसिद्ध हो तो आरोग्य निषेध करता शास्त्र धर्म प्रसिद्ध नहीं है यह शास्त्र ही अयुक्त हो जाएगा विफल हो जाएगा शास्त्र किसमें निषेध करेगा क्योंकि प्रमाण सिद्ध वस्तु में आरोपित का निषेध करते हैं कोई भी रज्जु है प्रत्यक्ष प्रमाण का सिद्ध का विषय है तो वह आरोपित सर्व का निषेध होता है और आत्मा में निषेध करना है जगत का तो आत्मा प्रमाण सिद्ध नहीं है इसलिए जगत का निषेध करने वाला जो शास्त्र है वो तो आयुक्त तो हो जाएगा युक्ति नहीं हो कर सकेगा ये संकट है यही शंका है <laughs> में कहा कथम पुन स्वरूपे व्यापाराभावे भावे द्वैत विज्ञान विवर्तकत्म तो इसके पूर्वादि की शंका है कैसे हो सकता है पुनः स्वरूप में आत्म स्वरूप में जो स्वरूप है उसमें व्यापाराभावे भावे शास्त्र का व्यापार न होने पर शास्त्र से व्यापाराभावे शास्त्र का व्यापार आत्मा में नहीं है तो द्वैत विज्ञान शास्त्र से कथम फिर द्वैत विज्ञान द्वैत की जो जानकारी हो रही थी गति के विज्ञान का निवर्तक तत्व धर्म शास्त्र में कैसे आएगा क्यों स्वरूप में उसका व्यापार नहीं है शास्त्र का जहां निषेध करना है वह शास्त्र का व्यापार नहीं है स्वरूप में स्वरूप, बने स्वरूप में शास्त्र का व्यापार का अभाव होने पर कोई व्यापार नहीं है शास्त्र का तो फिर शास्त्र द्वैत विज्ञान निवर्तकत्व कथम फिर शास्त्र में द्वैत विज्ञान का निवृत्ति करने कैसे कहेंगे उसको पूर्वाजी ने पूछा तो सिद्धांत कहते नयोष ये ऐसे कहने की जरूरत नहीं है देखो आरोप का निषेध करने के लिए प्रमित धर्मी होना चाहिए कोई नियम नहीं है प्रतिबित होना चाहिए प्रतिपन्न होना चाहिए सामने कोई वस्तु दिखना चाहिए एक वस्तु होना चाहिए प्र, प्रतिपन्न होना चाहिए प्रमाण सिद्ध वस्तु होने की जरूरत नहीं है प्रतिपन्न वस्तु होने से काम चलता है सामने कोई वस्तु होना चाहिए किसी वस्तु में जिसे दिया जाता है ये उत्तर देंगे ठीक एक एक भाष्य नहीं सब दोषर कोई दोष नहीं है क्यों रज्वाम सर्पादिवत् जैसे रज्जु में सर्पादि की निवृत्ति हो जाती है प्रमाण से सबसरादि प्रमाण के द्वारा रज्जु में सर्पादि की निवृति होती है वो रज्जु को बताना नहीं उसने क्या बताया निवृत्ति भी बता तात्पर्य सबसरादि का सर्प नहीं है कहने बताप रही है ठीक इसी प्रकार आत्मा आत्मने दैत अविद्या अध्यस्तत्वाद ये जो द्वैत है ना सत्य नहीं है कल्पित है अध्या, माने अध्यस्त है आत्मा में आरोपित है जैसे रज्जु में सर्प का आरोप होता है उसी प्रकार आत्मा में ये जो द्वैत जगत अध्यस्त है आरोपित है कैसे आरोपित है पूछता आदि कैसे आरोपित है सबके तो व्यवहार हो रहा है आरोपित कैसे कहेंगे इसको कहते आरोपित आत्मा विष्ले किस इस तरह हो रहा है देखो हर व्यक्ति बोलता है सुखी अहम बोलता है अहम अंश आत्मा का है और जो सुख है वह आरोपित है सुखी अहम ऐसा बोलता है मैं सुखी हूं ऐसा सुखी अहम दुखी अहम ऐसे मैं दुखी हूं कहता है अपने में दुख का आरोप करता है और बूढ़ो हम मैं अविवेकी हूं अज्ञानी हूं ऐसा कहता है और जातो हम मैं पैदा हुआ हूं कहता है मैं पैदा होने वाले के साथ तादात्म करे शरीर के साथ तादात्म करे जातो हम मृत मैं मर गया ऐसा बोलता है कभी जीर्ण मैं बूढ़ा हो गया हूं ऐसा बोलता है कभी मैंने वृद्धावस्था का आरोप करता है देहवान मैं शरीरधारी हूं ऐसा मानता है पश्च्यामी श्रिणमी देखता हूं सुनता हूं मानी चल सुरी इंद्रियों का अपने में आरोप करके पश्च्यामी बोलता है चक्षु का आरोप किए बिना आत्मा में पश्च्यामी कहने का कोई अधिकार नहीं होगा आंख में अभिमान कर लेता है आरोप करता है अपने को आंख समझता है तब पश्चामी बोलता है पश्च्यामी श्रिणमी सारे इंद्रिय का व्यापार विशिष्ट होकर के काम कर रहा है सब आरोप किया है ज्ञान के कारण व्यक्तो हो अव्यक्त है मैं विदित हूं प्रख्यात हूं बोलता है ख्याति प्राप्त हूं अथवा अविदित हूं ऐसा मानता है अव्यक्त हूं करता हूं काम करने वाला करता हूं ऐसा मानता है और कर्म करने फली फल वाला हूं फल माशिया स्थिति फली फलवान फल वाला जैसे दंडी वैसे फली फल हूं करता हूं भोगता हूं ऐसा मन है यह सब आरोपित वस्तु के अपने में आरोप करके ही ये सब बात मिलती है माने जो नियत आत्मा नियत मन हो जाए जैसा काल में मन समाधि में पहुंच जाए उस काल में ये सब आरोप नहीं कर सकता मैं सुखी हूं दुखी हूं कुछ नहीं बोल सकता समयुक्त अभियुक्त मैं अपने परिवारों के साथ युक्त हो गया हूं अथवा बिछुड़ गया हूं इत्यादि बोलता है सब आरोप करके बोलता है संयुक्त हो भी युक्त है क्षीण मैं दुबला पतला हो गया हूं ये बोलता है दुबला शरीर हो रहा है वो शरीर का धर्म आरोप करके बोलता है मैं क्षीण हो गया हूं वृद्धो हम मैं बूढ़ा हो गया हूं ऐसा मानता है बूढ़ा शरीर हो रहा है वो धर्म आरोप करके बोलता है मैं बूढ़ा वृद्धो हूं ममा ये सब मेरे हैं अहम और ममा ये दो ही तो लगा आरोप करता है इसमें दोनों अभिमान होगा अहम भी होगा ममा भी होगा कभी मेरा शरीर बोलते हैं कभी मैं बीमार बोलता है मैं बीमार करते समय में अहम का आरोप है और मेरा शरीर बीमार दि है कहेगा तो ये ममता है मेरा लगाया है नहीं मेरा यहाँ दोनों होता है बाकी में एक होता है ममा मेरे हैं ये ये मेरे शत्रु है मेरे मित्र है मेरा दो तो बनेगा शत्रु मित्र भाव मि है कि मेरा इष्टा या अनिष्ट है तो मैं मेरा यह सब आरोप करता है कहा इत्यवम आ रहे बहुत सारे आरोप है इतना ही नहीं तो नमूना के लिए दो चार बातें बताती भाषिक इत्यवाद इत्यादि जो आरोप है यह सब करके सर्वेवा इतम आदय सर्वे, सर्वे। आत्मनि अध्यारोपयते आत्मा में आरोपित किए जाते हैं सारे धर्म निर्धर्मक आत्म आत्मा है निर्विशेष आत्मा तो सारे धर्म आरोप किए जाते हैं अज्ञान अवस्था में आरोप किए जाते हैं तो सारे धर्म का आत्मा ये सुगता कहते हैं देखो तो ये सभी में आत्मा अनुगत है क्यों अहम अहम अहम सब में चल रहा है जैसे रस्सी में चार पांच व्यक्ति अलग अलग ढंग से उनका अज्ञान काल में दर्शन होता है किसी को सर्प दिखाई देगा सर्पो यम बोलेगा क्या बोलेगा उसको अयम वहाँ है तो रज्जु का इदम अंश वहां दिख रहा है अथवा जलधारा इम बोलेगा एक तो वहां भी इदम अंश दिख रहा है अधिष्ठान अनुगत है अहम, ऐसा बोलेगे लाठी है क्या वहां भी इदम है अनुगत है अधिष्ठान अनुगत दिखाई पड़ता है इस प्रकार इस सबके सब में अहम अहम अहम अनुगत है कर्ताब में भी अहम भोक्ता में भी अहम जो जो आरोप कर रहा है उस काल में वहां अनुगत है ये कहा आत्मा एक अनुगत है सारे आरोपों में आत्मा अनुगत है करता हम भोगता हम खली अहम इत्यादि वृद्धो हम जीर्णो हम हम तो आत्मा है ना ये अनुगत है आत्मा सबने जैसे कल्पित पदार्थों में खाली सर्प नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे वहां अयम सर्प जो अयम अंश है वो रजु अनुगत है वहां अंश रज्जु का इम जलधारा इ यी इत्यादि जो भी बोलेंगे वहां माला, इदम गुछित्रम इत्यादि जो भी बोलेंगे आप किंतु इदम अंश अनुगत है ठीक इसी प्रकार जहां जहां अहम लग रहा है वो अहम आत्मा सभी में अनुगत है एक आरोपितेश इन आरोपित वस्तुओं में आत्मा अनुगत है सर्वत्र अभ्य आत्मा सबके सब में है बाकी में बेविचार होता कर्ता अहम बोला अच्छा और आगे भोक्ता अहम बोलेगा तो वहां बेविचार किसका हो गया कर्ता का मान वहां भोक्ता बोलते समय कर्ता नहीं है और कर्ता अहम बोलते समय में भोक्ता का अभाव है वे विचार है किंतु अहम दोनों में है सर्वत्र आप कहीं भी वे नहीं है रज्जु में जब कितने भी कल्पना करेंगे इदम अंश व्यविचार है इदम अंश सब में लगता है सर्पो अयम और सर्प बोलते समय अयम बोलेंगे हाँ। और माला बोलेंगे तब भी इम माला बोलेंगे भूचित्र कहेंगे तब इदम भूचित्रम, इत्यादि बोलेंगे आप तो अन्गत है सभी आरोपित वस्तुओं में अधिष्ठान अनुगत होता है जैसे रज्जु अनुगत है इशारे में अगर रज्जु न हो तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे अनुगत है किंतु उनमें आपस में वे है आरोपित में जब कर्तृत्व तो बुद्धि होती हो उस काल में भोक्तृत्व तो बुद्धि नहीं है व्यविचार है और भोक्तृत्व तो बुद्धि काल में कर्तृत्व तो बुद्धि का अभाव है आपस में वे है वो एक दिखा ही दिखाई पड़ेंगे किंतु तो आत्मा सब में सबके साथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है अनुगत है आत्मा एक सुनुगत सर्वप्राप्य विचार आत्मा इन व्यविचारी पदार्थों में कौन एक दूसरे के काल में एक दूसरे का अभाव हो जाता है पदार्थों का व्यविचारी है जैसे जागृत स्वप्न सुसुप्त में हम प्रतिदिन घूमते हैं सभी का अनुभव है अनुभूत है हमारा अब व्यविचार है हम जागृत में भी होते हैं स्वप्न में भी होते हैं सुषुप्ति में भी होते हैं जागृत का व्यविचार हो जाता है कहां स्वप्न में जागृत अवस्था नहीं है वहां स्वप्न का व्यविचार हो जाता है जागृत में सुसुप्ति का व्यविचार दोनों में है किंतु हमारा व्यविचार नहीं है जागृत में देखने वाले भी हम ही होते, है। होते हैं स्वप्न का अनुभव करने वाले भी हम होते हैं सुसुप्ति का अनुभव करके आने वाले भी हम होते हैं हमारे अनुगतता है और शरीरों का अवस्था का व्यविचार ठीक इसी प्रकार यहां भी है अवस्थाएं कल्पित है वैसे यहां भी यही समझना जितने भी कल्पना हम करते हैं द्वित वर्ग जितने भी हैं सब में आत्मा अनुगत है चाहे फूल फुलिंग से बोले चाहे स्त्रीलिंग से बोले कोई शब्द चाहे नपुंसक लिंगे से हो तीन लिंगों में देखो एक लिंग का प्रयोग करेंगे आप इन पदार्थों में तंतु तो वहां इदम इदम इदम दिखेगा वह अंश आत्मा का है अधिष्ठान है आत्मा एक जैसे अनुगत सर्व प्राप्त कई भी विचार नहीं है कर्ता भोक्ता आदि में विचार है एक काल में एक ही दिखाई देगा कर्तृत्वपना तो आते समय भोकृत्वपना तो नहीं है के तो समय कर्तवना तो नहीं है किंतु आत्मा दोनों में है अहम दोनों में है कर्ता अहम भोक्ता अहम अहम का विचार नहीं है ठीक है जैसे दृष्टांत देते दे सर्पधारादि भेद रजु रजु अनुगत है सर्पधारा आदि जितने भी आप विकल्प करेंगे एक ही विकल्प नहीं होता जितने अज्ञानी होंगे अपने अपने ढंग से कल्पना करेंगे इसलिए तो अनेक हो जाता हो व्यक्ति एक ही व्यक्ति अनेक हो जाता है कल्पक अनेक हो जाते हैं कल्पना करने वाले अनेक हैं महा एक बोलेगा सर्प है दूसरा बोलेगा जलधारा है तीसरा बोलेगा भूषित्र है चौथा बोलेगा माला है पांचवा बोलेगा लाठी है न जाने कितने कल्पना करेंगे ऋषि में वो तो कल्पक अनेक है ठीक इसी प्रकार यहां भी यथा सर्वधारादि भेदेशु रज्जु ये दृष्टान्त दिया जैसे सर्वधारादि जितने भी भेद हो जाते हैं सर्प जलधारा धारा माने जलधारा आदि आदि उनमें रज्जु अनुगत है इम जलधारा अयम सर्प इम माला इम य इत्यादि सबको बोलेंगे वहां जैसे रज्जु अनुगत है सर्वत्र ठीक इसी प्रकार ये द्वैत वर्ग जितने भी कल्पित है सारे में आत्मा अनुगत है जो दिखाया क्या दिखाया सुखी अहम दुखी अहम मूढ़ोहम हम जीरो हम देवान इत्यादि जो भी कहा करता फली माने भोक्ता है वो संयुक्त वियुक्त क्षमता वृद्ध इत्यादि जो भी कहा वहाँ अहम अहम है आत्मा आगे कहते हैं यदाच एवं विशेष रूप से सिद्धत्व देखो जहाँ कल्पना होती है वह दो अंशों में होता है एक विशेष अंश होगा एक विशेषण अंश होगा जहां कल्पना हो जाती है विशेष्य अधिष्ठान होता है और कल्पना आरोपित होता है आरोप निवृत्ति अधिष्ठान की नहीं करते किसके आरोप का निवृत्ति करते हैं वो तो विशेषण में भी विचार हो जाता है विशेष में भी विचार नहीं होता रस्सी में भी विचार नहीं होगा रस्सी के निषेध नहीं करेंगे किसका निषेध करेंगे सर्पादी का निषेध करेंगे यदाज एवं जब ऐसी स्थिति है आत्मा सर्वत्र अनुगत है कई विचारी पदार्थों में तो विशेष्य स्वरूप प्रत्यय से जो विशेष्य स्वरूप जो प्रत्यय ज्ञान है दो अंश है विशेषण और विशेष्य जो आरोपित विशेषण है वही बदलता है विशेष्य बदलता नहीं है आरोपित वस्तु बदल रहा है कभी कर्ता रूप में दिख रहा है कभी भोक्ता दिख रहा है कभी कुछ दिख रहा है किन्तु विशेष जो अहम है वो बदलता नहीं है यदाच एवं जब ऐसा है विशेष स्वरूप प्रत्यय से सिद्धत्व विशेष स्वरूप जो ज्ञान है वो सिद्ध है आत्मा इन सभी आरोपित दशा में विशेष रूप ज्ञान रूप से स्थित है विशेषण की निवृत्ति करेंगे नेती देती आदि आरोपित विशेष रूप प्रत्यक्ष शुद्ध प्ला न कर्तव्य शास्त्र हो और सिद्ध है इसलिए शास्त्र के द्वारा कोई सिद्ध करने के कर्तव्य नहीं है किसी आत्मा को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं विशेषणु तो को निवृत्ति करता है हम सुखी बोलता हम दुखी, दुखी है, के के है। ना सुख की निवृत्ति करनी है अहम दुखी दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्र है माने तो तो द्वैध के निवृत्ति के शास्त्र ना प्रामाण्य है आत्मा के लिए प्रामाण्य। स्वतः सिद्ध है वो न कर्तव्य तुम शास्त्र न शास्त्र के द्वारा कोई कर्तव्य सिद्ध तो नहीं है आत्मा के लिए कोई कर्तव्य सिद्ध नहीं है कर्तव्य नहीं कर्तव्य शास्त्र का वो है द्वैत की निवृत्ति जो आरोपित धर्म है उसकी निवृत्ति के लिए उसमें प्रयोजन है शास्त्र शास्त्र जो होता है अज्ञात का ज्ञापक को शास्त्र बोलते हैं ज्ञात पदार्थों को बताए तो वो शास्त्र नहीं है अज्ञात वस्तु को बता दे किसी अन्य प्रमाणों का विषय न हो ऐसे प्रमाणों को बताए उसको कहते शास्त्र अज्ञात ज्ञापक शास्त्र अकृत कर्तृत्व शास्त्री जो किया नहीं दूसरे प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं है ऐसे वस्तु को कहने वाले को शास्त्र बोलते हैं कहा कृतानुकार अप्रमाण अगर सिद्ध वस्तु का अनुवाद करेगा वो अनुकरण करेगा अनुवाद करेगा तो क्या होगा प्रमाण नहीं माना जाएगा अर्थवाद में चला जाएगा अनुवाद जैसे अग्नि रही मश वाक्य आ जाए वेद में तो अनुवादी वाक्य है वो क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है अग्नि ठंडी की दवाई है सभी जानते हैं जो वेद नहीं पड़े हैं वो भी जानते हैं अग्नि जो होती है ठंडी की दवाई है औसत है जानते ही हैं, तो उसी बात को शास्त्र वेद में आया अग्नि से रिमशन वो वाक्य में प्रमाण में ये क्या है अर्थवाद वाक्य हुआ, अनुवाद रूपी अर्थवाद है उसमें प्रमाण नहीं मानते हैं तो दूसरे प्रमाण से सिद्ध वस्तु को बोल रहा व्य वो तो अज्ञात हो किसी प्रमाण विषय न ऐसे बताए वो वेद होता है तो शास्त्र होता है वहां निंदा या स्तुति दो में से कोई एक तात्पर्य है तो ऐसे अर्थवार वाक्य आते हैं या तो निंदा में तात्पर्य हो किया या प्रशंसा में तात्पर्य करता है ठीक है शास्त्रम अज्ञात का ज्ञापक होता है शास्त्र अज्ञात वस्तु को ज्ञापन कराने वाला होता है शास्त्र कारकण्ञापक होता, होता है कारगण गला नहीं पकड़ेगा शास्त्र करना पड़ेगा नहीं बोलेगा भाई दो रास्ता है इधर ये इष्ट है या अनिष्ट है जो चार सो करो बस आपदा कथित पंथ इंद्रियाणाम असंयम संपद संयम मार्गो संयम संपद मार्गो ये नेष्ट तेना गंज शास्त्रकारों का ऐसा कथन है देखो तो भाई आपत्ति के जो मार्ग है क्या है इंद्रिय में असमयमता नियंत्रण नहीं आपके इंद्रिय तो आपके लिए आपत्ति का कारण है आप राम कथित पंधा, इंद्रियाणाम असम्यम, इंद्रिय संयमित नहीं है तो आपत्ति का मार्ग है वह और संपत्ति का मार्ग क्या है थे? वो तो एक आपत्ति का मार्ग हो गया संपद संयम मार्ग उन्हीं के जो संपत्ति आए, उन्हीं के नियंत्रण कर सके जो संपत्ति का मार्ग है ये ने स्तर ते ने आपको जो इष्ट हो दोनों बता दिया अब उसमें चाहिए इसी में चलो नहीं बोलेगा शास्त्र आपको जो अच्छा लगे वो करो उसके आधार पर फल देने वाले परमात्मा है देखा अकृत कर्कृत शास्त्र एक की टिप्पण में कहा अज्ञातज्ञापक अज्ञात वस्तु का ज्ञापक करता है शास्त्र ज्ञापक होता है शास्त्र कृतान कार्य के अप्रमाण कहा था उसके करते हैं कृतानी सिद्धानुवादित पहले अन्य प्रमाण से सिद्ध का अनुवाद यदि करता हो शास्त्र स्थिति में अर्थवाद हो जाएगा अर्थवाद बन जाएगा प्रमाण में माना जाएगा शास्त्र को इसलिए शास्त्र का प्रमाण द्वैत निवृत्ति में ही हो जाता है आत्मा के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहेगा क्योंकि आत्मा तो सोते सिद्ध है द्वैदिक भ्रम का अधिष्ठान रूप से अथवा बाद के साक्षी रूप से अथवा ये ब्रह्म उत्पत्ति से पहले उसकी सत्ता सिद्ध है आत्मा की अधिष्ठान की सत्ता पहले होगी तभी तो ब्रह्म होगा कभी अधिष्ठानी न हो तो ब्रह्म होने की संभावना ही नहीं पहले किसकी अस्तित्व है अस्थान के या रज्जु की सत्ता पहले सिद्ध है कि सर्प के या कि पहले सर्प वैदा हो जाए बाद ऐसा तो नहीं है जो पहले से बसता है किसी प्रकार आत्मा पहले से सिद्ध है चलो या तो जिससे कि देखो अविद्या अध्यारोपित तो सुखित्विशेष प्रतिबंधा देव आत्मा न स्वरूप में अनवस्थानी या अस्वस्थ हो गया अपने रूप में बैठ नहीं पा रहा है या आत्मा क्यों एक रोग लग गया इसको रोग लगा हुआ है अपने स्वरूप में बैठ पा रहा है क्यों अविद्या के द्वारा आरोपित जो सुखित्वादी है मैं सुखी हूं दुखी हूं फली हूं करता हूं भोगता हूं अज्ञान से सब आरोपित है अहम में चेतन में विशेषण के बिना जो अहम हो जाए वो आपका स्वरूप है मैं करता हूं कहेंगे तो विशेषण लगा दिया आपने क्या लगाया कर्तृत्व विशेषण लगा, कर तो लगा देंगे बिना विशेषण जो अहम होगा वो आपका स्वरूप होगा मेरे और जितने विशेषण युक्त अवस्था है अस्वस्थ अवस्था है मैं ज्ञानी हो ध्यानी हो पूजा, पूजा जो भी आप बोलते हैं सारा आरोप करके बोलते हैं विशेषण बिना विशेषण अवस्था में देखिए अपना स्वरूप देखना हो कोई विशेषण न हो निर्विशेष रूप में देखिए आपका स्वरूप हो तो और देखना भी आपको ही मन काम नहीं करेगा वो अवस्था ऐसी है ये तो अविद्या अध्यारोपित सुखित्व सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधादेव देव एक यहां विशेष प्रतिबंध है हम अपने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम शरीर भाव में झकड़े हुए हैं इससे हम उठ नहीं पाए क्यों एक अविद्या के द्वारा आरोपित जो सुखित्व दुखित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो आरोपित धर्म है हमारे पास ये प्रतिबंधक बने हुए हैं जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक हम अपने स्वरूप में पहुंच नहीं पाते हैं स्वस्थ नहीं हो पाते अस्वस्थ होते हैं ठीक है? या तो अविद्या अध्यारोपित अज्ञान से आरोपित है जैसे रज्जु में सर्प क्यों आरोपित है अज्ञान से अगर रज्जु का ज्ञान होता तो सर्पबुद्धि नहीं होती आरोप यहां भी वैसा ही है अविद्या के द्वारा आरोपित जो सुखित्व आदि कुछ नमूना भाषिकार दिया पूर्व में सुखी दुखी मूड इत्यादि वृद्धा झेरणा इत्यादि जो भी कहा इत्यादि विशेष जो प्रतिबंध है ये विशेष प्रतिबंध बने हुए हैं जब तक मैं सुखी हूं दुखी हूं करता हूं भोक्ता हूं पुरुष हूं स्त्री हूं बालों वृद्ध हो ऐसा ऐसा रहे तब तक अस्वस्थ है आत्मा अपने स्वरूप में देख नहीं पा रहे रज्जु ही है जब तक सर्प बुद्धि में गया तो रज्जु अपने स्वरूप में नहीं देख पा रहे थे उसको हटाना पड़ेगा अयम सर्प बोलते थे ना वहां केवल विशेषणों को हटा दो फिर जो अयम बचेगा रजू हो जाएगा इसी प्रकार है यहां ये अविद्या के द्वारा आरोपित जो सुखित्वादि हैं विशेष ये प्रतिबंधक हैं स्वरूप माने अपने स्वरूप में अवस्थिति होने के लिए ये प्रतिबंधक बने हुए हैं जब तक सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि कल्पना चलता रहे तब तक अपने स्वरूप में नहीं हो अस्वस्थ है स्वस्मिन तिष्ठती थी स्वस्थ जैसे गृहस्थ होते हैं ना घर में रहने वाले को गृहस्त होते हैं वन में रहने वाले को थ बोलते हैं ठीक इसी प्रकार अपने में रहने वाले को स्वस्थ बोलते हैं स्वस्थविंद स्थिति की स्वस्थ और न स्वस्थ अस्वस्थ जो अपने में न हो वह अस्वस्थ है आत्मा अस्वस्थ है इस अवस्था में, बीमार है रूपी, अविद्या के कारण आरोपित रोग लगे हुए हैं सब सुखित्व दुखित वादी रोग है देखा यह तो अविद्या अध्यायनों में सुखित्व विशेष प्रतिबंध आए विशेष प्रतिबंध है एवं आत्मा स्वरूपेण अनावस्थान में इसलिए आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थिति नहीं आत्मा की रूपांतर में हो रहा आत्मा स्वरूपावस्थान तो श्रेया कल्याण तो यही है अपने स्वरूप में स्थित होना ही कल्याण है बस श्रेयां स्वधर्मो द्विगुण पर धर्मात्ष्ठिता स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह गीता भय सका तृतीय अध्याय अपने धर्म अच्छा होता है आत्मा में बैठना अच्छा है शरीर में बैठना अच्छा है स्वरूप स्वरूपावस्थान श्रेय है, अपने स्वरूप में अवस्थिति होना यही कल्याण का, का काम है यही हमारा श्रेय है मैं सुखी हूं दुखी हूं ऐसे आरोपित धर्म आरोप करके अस्वस्थ होना चाहिए ठीक आ है तो पूर्वाजी ने कहा था कि प्रमित धर्मिणी प्रतिषेधात् माने प्रमाण सिद्ध वस्तु में प्रतिषेध होता है आत्मा प्रमाण सिद्ध नहीं हो पा रहा द्वैत निवृत्ति के लिए जो द्वैत का निवृत्ति करना है प्रतिषेध करना है तो सिद्ध प्रमाण सिद्ध वस्तु में हुआ प्रतिषेध होगा किंतु तो आत्मा प्रमाण सिद्ध नहीं है तो द्वैत के प्रतिषेध कैसे हो पाएगा ये पूर्वादि की शंका थी उसके उत्तर में जो कुछ बात से में कहा वो कहना चाहते हैं प्रमित होने की आवश्यकता नहीं है धर्मी को प्रमित होना जरूरत है प्रमाण सिद्ध होने की जरूरत नहीं प्रतिपन्न होना चाहिए कोई वस्तु होना चाहिए प्रतिपन्न धर्मणी ये उत्तर दे रहे हैं उसने कहा था प्रमित और ये कहते हैं प्रतिपन्न प्रतिपन्न धर्मिणी चार की देखो प्रतिपन्न सिद्ध सिद्ध वस्तु कोई हो सिद्ध होना चाहिए प्रमाण सिद्ध नहीं स्वतः सिद्ध भी हो सकता है सिद्ध वस्तु होना चाहिए चार की टिप्पणी का प्रतिबंध होना सिद्धत्व से प्रत्यक्षादीना सो प्रकाशत्व ना ये अनाथ कह कहते सिद्ध दो प्रकार से आपका सिद्ध है कहते हैं ज्ञानियों को तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध कर देगा अहम अहम अहम होके स्फूरित हो रहा है कोई पूछेगा किसी को क्या अनुमान करेगा या उपमान करेगा या शब्द प्रमाण अपने लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं हम सो तो साक्षी है अपने दूसरे व्यक्ति के लिए प्रमाण की आवश्यकता है ये है कि नहीं है चक्षु हो तो दिखाई दे नहीं तो नहीं दिखाई दे किन्तु तो हम अपने चक्षु के बिना ही अपने को देखते हैं अंधा व्यक्ति जो अपने को हूं कहता है ना मैं हूं बोलता है आधेरे में सोया हो बाहर से ऐसा करे तो कौन है बोले मैं हूं कहता है तो स्वतः सिद्ध है एक टिप्पणकार बोल रहे सिद्धत्म चतबंधने के आर्थिक सिद्ध वस्तु में आरोपों का निषेध किया जाता है अथवा आरोपित आरोप किया जाता है सिद्धत्व प्रत्यक्षादि ना प्रत्यक्ष आदि के द्वारा सिद्ध हो सकता है वस्तु अथवा स्व प्रकाशत्व न आत्मा स्वयं प्रकाश है इसलिए दूसरे प्रमाण के द्वारा प्रकाशित होने योग्य नहीं है सत्सरादि के द्वारा प्रकाशित होने योग्य नहीं है स्वयं प्रकाश है स्वप्रकाशत्व व्यक्ति अनाग्रह आग्रह नहीं दो में से कोई भी हो सकता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से भी सिद्ध हो सकता है अथवा तो स्वयं प्रकाश रूप से भी सिद्ध हो सकता है आत्मा स्वयं प्रकाश रूप से सिद्ध है इसलिए उसके लिए प्रमाण सिद्ध होने की जरूरत नहीं है इस कहा प्रतिबंध ये धर्मिणी प्रतिषेधात् जो चाहे प्रमाण सिद्ध हो चाहे स्वतः सिद्ध हो स्वयं प्रकाश वस्तु हो उसमें प्रतिषेध दिखाई पड़ता है प्रतिषेध होने से प्रमित प्रतिषेध से देखो अगर प्रमित पदार्थ माने प्रमाण सिद्ध पदार्थ वो तो प्रमित पदार्थ कहा गया प्रमाण सिद्ध में प्रतिषेध मानने पर क्या होगा विशेषण व्यक्त हो जाएगा प्रमाण जो विशेषण है वो भी व्यक्त हो जाएगा सिद्ध है फिर प्रमाण की जरूरत क्या है उसके लिए विशेषण व्यक्त हो जाएगा प्रमितत्व प्रतिपन्ध धर्मिणी प्रतिषेध और प्रमित प्रतिषेध प्रमित माने प्रमाण सिद्ध में प्रतिषेध मानने पर क्या स्थिति आएगी विशेषण फल जात विशेषण किया है तो पांच में प्रमिते प्रतिषेध इत्यस्य प्रमाणा सिद्धे हो जाएगा प्रमाण सिद्धे प्रतिषेधे प्रमाण सिद्ध करने पर तथा जब प्रमाण विशेषण उस स्थिति में क्या प्रमाण सिद्ध वस्तु कहेंगे तो प्रमाण हो जाएगा विशेषण विशेषण त्य हो जाए सिद्ध के लिए फिर प्रमाण करने की देने की जरूरत क्या है पहले सिद्ध है उसमें प्रमाण क्यों दिया जाए आवश्यकता नहीं असिद्ध को सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया जाता है पहले से सिद्ध है तो क्या प्रमाण चाहिए उसको और आत्मा ऐसा है प्रमाण देने वाला है मैं इस प्रमाण के द्वारा इसकी सिद्धि करूंगा पहले उसके भावना बनती है कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु की सिद्धि करना चाहेगा पहले मई सिद्ध होता है मैं प्रमाण देने वाला पहले होगा ना प्रमाण से पहले होगा कि बाद में होगा प्रमाण देने वाला मैं चक्षु से इस घट को सिद्ध करूंगा तो मैं पहले होगा उसके बाद प्रमाण चक्षु चक्षुके माध्यम से घट को बताएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से बताएगा तो वो जो तो प्रमाण देने वाला व्यक्ति प्रमाण से पहले सिद्ध होता है आत्मा पहले सिद्ध है अगर आत्मा ही नहीं तो क्या तो कौन प्रमाण देगा किसको सिद्ध करेगा ये कह रहे हैं हम प्रतिपन्धर्मी प्रतिषेधात् प्रमित प्रतिषेद प्रतिषेदर्शक विशेषण फल जा प्रतिपन्न धर्मी माने प्रमाण सिद्ध हो अथवा स्वयं प्रकाश हो कोई भी एक धर्मी चाहिए प्रतिषेध करने के लिए सर्व का निषेध करने के को कोई एक व्यक्ति चाहिए कहीं निषेध करें ठीक इसी प्रकार जगत के जो प्रतिषेध करना है निषेध करना है एक व्यक्ति की आवश्यकता है तो प्रमाण सिद्ध होना कोई आवश्यक नहीं है चाहे प्रमाण सिद्ध हो अथवा स्वयं प्रकाश हो आत्मा स्वयं प्रकाश हो प्रमाण सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है प्रतिषेधस्य विशेष वैफल्या प्रमित में ही कहेंगे प्रमाण सिद्ध में ही निषेध करना मानते हो तो प्रमाण विठल हो जाएगा जब प्रमाण सिद्ध है सिद्ध वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या आवश्यकता नहीं विशेष वैफल्या एवं वैफल्य होने से ही अनुभव कुमार ऐसे प्रमित पदार्थ स्वीकार नहीं किया है आरोपित वस्तु के निषेध के लिए प्रमित पदार्थ स्वीकार नहीं किया है क्या किया प्रतिपन्न पदार्थ स्वीकार किया है प्रमाण सिद्ध हो अथवा स्वयं प्रकाश हो ऐसा सिद्ध किया है आत्मनस सर्वकल्पना स्वाधिष्ठान है स्वाधिष्ठान पाठ पार्थ है स्वाधिष्ठान इसमें इस क्या है स्वा कहते हैं सर्व कल्पना सर्व कल्पना आत्मनश् सर्वकल्पना स्वाधिष्ठाना कारेण स्फुर अंगीकरणा क्या दे देखो आत्मा कैसा है आत्मनश आत्मा जितने भी कल्पना करते हैं अपने अपने अधिष्ठान में वो आश्रित है स्व स्व का अधिष्ठान जो होगा तत्त कल्पना का जो अधिष्ठान होगा मानी जो भी आत्मा में जितने जगत दिख रहे हैं अनेक रूप दिख रहे हैं उनका अपने अपने सारे के अधिष्ठान आत्मा है स्व अधिष्ठान अपने अपने अधिष्ठान रूप अंगिकारा, जैसे वस्तु होंगे उसी रूप से आत्मा फूरित हो रहा है जितने लंबी रस्सी होती है उतने लंबा सर्प दिखाई पड़ता है जितना मोटी रस्सी होगी उतना मोटा सर्प दिखाई पड़ता है आत्मा उन्हीं आकारों में दिख रहा है विवर्तन परिणाम नहीं आत्मा बिगड़ करके बन गया नहीं दृष्टि ऐसी बन जाती है अज्ञान की महिमा ऐसी है आत्मन सर्व कल्पना स्वाधिष्ठानकारेण स्फुरा अंगीकार सारे कल्पना में अपने अपने अधिष्ठान रूप से आत्मा ये अधिष्ठान में उस आकार के द्वारा स्फूरित हो रहा है ऐसे अंगीकार किया स्वीकार करना स्वीकार होने से तस्वीन प्रतिप्डे वह आत्मा प्रतिबंध है कल्पित पदार्थों के अधिष्ठान रूप से प्रतिबन्न है तस्वीर प्रतिप्डे द्वैत प्रतिषेध उस प्रतिपन्न आत्मा में द्वैत की प्रतिषेध हो सकता है द्वैत का प्रतिषेध संभव है एक कहा परिहर भी नैसदोश वाष्य में कहा पूर्वादिभाष्य में पूछा था प्रथम स्वरूप पर व्यापारा भावे शास्त्र से द्वैत विज्ञान आत्मास्वरूप में शास्त्र का व्यापार यदि नहीं चलता शास्त्र कुछ काम नहीं कर पा रहा है आत्मा के लिए तो फिर वहां द्वैत का निषेध कैसे करेगा तो इसका उत्तर दिया नय दशा करके दे रहे हैं आत्मा ने द्वैत से अभिप्या अभ्यस्त जैसे रज्जु में के प्रतिषेद किया जाता है उसी प्रकार आत्मा में द्वित का क्यों प्रतिस्त है निषेध किया जाता वस्तु जो वस्तु होगा उसके वास्तविक वस्तु का निषेध नहीं होता आरोपित वस्तु का जैसे रज्जु में सर्पा अध्यस्त है उसका निषेध किया जाता है उसी प्रकार आत्मा में जगत अध्यस्त है सामान्य है देखो जगत यदि सत्य हो तो सुसुप्ति में भी जगत के अनुभव होना चाहिए समाधि में होना चाहिए होता है? नहीं होता आरोपित है ये जागृत और स्वप्न में आरोपित है शरीर आदि जगत जितने भी हैं आरोपित है अध्यस्त है जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है आरोप होता है ठीक इसी प्रकार है <स्थाथ> अध्यस्तत्वा ठीक है भ्रमा विषय से आत्मलोक भ्रम का अभिषय है आत्मा विषय नहीं है भ्रमा विषय आत्मनो ब्रह्म का जो अविषय आत्मा उसमें अध्यास अनुगतया स्फूरण इति आक्षिपति गुर एक शंका करता भारत आत्मा तो ब्रह्म का विषय बनता नहीं है ब्रह्म का जो विषय नहीं बनता आत्मा उसमें अध्यास में अनुगत होकर के स्फूरण होता है करके जो आपने कहा सर्वत्र अहम अहम अहम करके स्फूरित हो रहा कह रहे आप ये ब्रह्म का विषय तो है ही नहीं आत्मा ब्रह्म का विषय तो अद्यस्त होगा अधिष्ठान आत्मा नहीं तो ब्रह्मा विषय से भ्रम का जो अभिषय होता है आत्मा।, आत्मा ना उसका अध्यास अवगत तया स्फूरण अघटमाना एक घट, घट नहीं सकता ये घटना वो नहीं हो सकती है क्यों तो भ्रम का विषय नहीं जो आत्मा वो फिर अध्यस्त रूप से स्फूरित हो जाना अघट घटना संभव नहीं है आक्षिपति या आक्षेप करता है कथम करके कथम कोई प्रश्न नहीं आक्षेप है कैसे हो सकेगा ये सिद्धांत कहते हैं उत्तर देते हैं नए नहीं करके उत्तर उत्तर देते इस रूप से है देखो स्वप्रकाशत्व स्वर्विकल्प निर्विकल्प स्फूर्ण है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है और विकल्प रहित होकर तो के स्फूरित होता है रूप से नहीं मनुष्य रूप से नहीं पुरुष स्त्री आदि रूप से नहीं निर्विकल्प कोई भी कोई भी माने विशेषण रहित होकर के स्फूरित होता आत्मा कब होता है समाधि में समाधि में कोई मई मनुष्य हो कहेगा याद हर, हरदार नहीं बनता मनुष्य हो कहने का समाधि में कहा कह पाएगा पुरुष स्त्री हूं ये बोल पाएगा वहां नहीं बोल पाता स्वप्रकाशतर सो, सो तो निर्विकल्प का स्फूरण है स्वयं प्रकाश है आत्मा निर्विकल्पक रूप से खुरित होता है अहम अहम अहम अहम निर्विकल्पक रूप से माने कर्ता में तो वो सभी कल्पक रूप से खूरित हो गया कर्ता विशेषण लग गया स्वप्रकाशत्व स्वयं प्रकाश होने के कारण से माने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है वस्तु को प्रकाश करने के लिए जानकारी देने के लिए प्रमाण दिया जाता है आत्मा स्वयं प्रकाश है किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है जैसे खड को देखने के लिए अंधेरे में टॉर्च की आवश्यकता है सूर्य को देखने के लिए टॉर्च चाहिए तो स्वयं प्रकाश है आवश्यकता नहीं ऐसा है, ऐसा ही स्वप्रकाश अतर सतो निर्विकल्प का सूर्य स्वतः स्वभाव तो, तो, तो वो निर्विकल्प रूप से खुरित होता है आत्मा मनुष्यादी आकृति से खुरित नहीं होता उसका स्वरूप है केवल चेतन रूप में भाषना उसका स्वभाव है आत्मा का स्वभाव है निर्विकल्पक रूप से सभी सविकल्प शरीरादि की शिष्ट हो, हो गया तो शरीर आदि दिखा तो विकल्प आ गया मेरे पे निर्विकल्पक रूप से पूर्ण होने पर भी सविपिकल्पक व्यवहार है जब मैं करता हूं भोगता हूं ये व्यवहार हो रहा है एक विकल्प सहित व्यवहार हो रहा है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व आदि लेकर के व्यवहार हो रहा है सविकल्पक व्यवहार है समारोहित तो संस्कृता का ऋण रेतम विद्या सविकल्पक व्यवहार का जब होता है मैं सुखी हूं दुखी हूं सुख आदि का आरोप कर रहा है तब यह सविकल्पक व्यवहार है वैसे आत्मा निर्विकल्पक में है अपना स्वरूप वह है उसका होने पर भी जब सविकल्पक व्यवहार होता है विकल्प सहित व्यवहार चलते समय समारोपित जो संताकार आरोपित संबंध का है आरोपित संबंध तादात में वहां आत्मा का संसर्ग नहीं है कल्पित पदार्थों में स्वरूप स्वरूप का स्वरूप का अध्यास नहीं है केवल संबंध का अध्यास है और आरोपित वस्तु का दोनों स्वरूप भी अध्यास है आत्मा में संसर्ग का भी अभ्यास है दोनों है दोनों आरोपित है वहां इधर केवल संबंध आरोपित है तादात्म संबंध स्वरूप का आरोप नहीं है ये क्या है सविकल्प का व्यवहार है समारोपित संस्कृत जो आरोपित वस्तु है उसके साथ संश्रिष्ट हो रखा आत्मा तादात्म्य हो रखा है उस आकार से उस वस्तु के आकार से भ्रम विषय तो कौमिरुद्ध उस विषय में देखना भ्रम का विषय बन जाता उस काल आत्मा रज्जु जब सर्प व्यवहार हो रहा है उस काल में सर्प रूप से व्यवहार हो रही है रज्जू का संसर्ग का अध्यास है वहां रज्जू का स्वरूप का अध्यास है जब निवृत्ति करते हैं तो केवल वो संबंध अड़ जाता है केवल रज्जु रह जाती है रज्जू का विषय नहीं होता मानी कल्पित पश्चु में जो अधिष्ठान का जो आरोप होगा उससे केवल संबंध का आरोप होता है उसका संबंध का आरोप और कल्पित वस्तु का दोनों आरोप स्वरूप का आरोप अध्यास होता है संसर्ग होता है संसर्ग से भी आरोप होता है दोनों होता है उसी का विषय होता है ब्रह्म विषय तो अविरुदम ब्रह्म का, का विषय हो जाता है ये कहना चाहते हैं छह सात की टिप्पणी फिर मैं कहा आविद्य के अहम सुख्यादि व्यवहार यह सविकल्पक व्यवहार अविद्याकालीन व्यवहार है अज्ञानकालीन व्यवहार है, है। मैं करता हूं भोगता हूं अज्ञान काल में व्यवहार ज्ञान काल में व्यवहार नहीं है ज्ञान काल में तो वही होगा निर्विकल्पक रूप में दिखाई देगा माने विशेषण रहित केवल चेतन होना केवल अहम होना समझो सुखी अहम ये सविकल्पक व्यवहार है अज्ञान काल है करता हम भोगता हूं अज्ञान काल है यही ट्रिपणी में कह रहे हैं आदित्य के अहम सुख्यादि व्यवहार है है विकल्प प्रभाव का समारोह की हो मैंने अध्यस्त हो आरोपित जो क्या है अध्यस्त है आरोपित वस्तु है अध्यस्त हो यह जो अध्यस्त है तादात्म संसर्ग उसके साथ में अधिष्ठांत का तादात्म संसर्ग है तादात्म तो होने से ही तो सर्प रूप में रजू दिख रही है अगर भिन्न दिखे तो रज्जु सर्प नहीं दिखती वैसे यहां भी कर्तृत्व भोक्तृत्व लिखा तादात्म्य है उस काल में आत्मा का संसर्ग तब विशिष्टा वो विशिष्ट रूप से आत्मा प्रतीत हो रहा है अद्यस्त अवस्था सभी सविकल्पक अवस्था में होनी पड़ती है इसलिए भ्रम विषय तो आ जाएगा उसका तो सर्प ही दिखता है जब रज्जु कहीं दिखे तो सर्प ही दिखेगा आ जाता है इसलिए सुखी अहम इत्यादि है ना एक सविकल्पक अवस्था बताई आत्मा की भाव से में कहा था सुखी अहम दुखी अहम मूढ़ो हम जातोहम मृतोह हम जीर्णो हम, दुखो हम देहवान पश्या श्रुणोमी व्यक्तो अव्यक्ता कर्ता फलि समृतो दीणा वृद्धा अहम मम ये, ये सब सविकल्पक अवस्था है आत्मा में कोई भी नहीं है सुख नहीं दुख नहीं तो नहीं भोक्तृत्व नहीं मेरे कोई है नहीं, मैं किसी का नहीं हो मैं अकेला ही होता हूं ये अपनी अवस्था है मैं माने शरीर नहीं जब शरीर में मैं करेंगे तो फिर ये सब मेरे हो जाएंगे ये निश्चित है कहा गया उक्त न्याय ना आत्म प्रतीत ये युक्ति थी क्या युक्ति सुखी अहम दुखी अहम इत्यादि युक्तिभाष्य का आदमी ये न्याय युक्ति है उक्त न्याय ना जो भाष्य में दिखाया गया जो न्याय है सुखी अहम दुखी अहम बूढ़ो हम जातो हम मृतो हम सभी सवैकल्पक व्यवहार है ये इस व्यवहार उक्त न्याय ना उस युक्ति के द्वारा आत्म प्रतीत आत्म के प्रतीत सिद्धत्व आत्म प्रतीत सिद्ध है मान जगत रूप से आत्मा दिख रहा है ना अध्यास रूप दिख रहा है सिद्धत्वात प्रतिपन्न तस्म जो प्रतिपन्न आत्मा जो हो गया है सिद्ध स्वयं प्रकाश आत्मा उसमें द्वैत प्रतिषेद से सुखरता द्वैत की निषेध करना सुकृता है आराम से किया जा सकता है द्वैत की निषेध इसको निष्पन्न क्या हुआ कहते हैं यदाच इत्यादि कहा यदाच एवं विशेष रूप स्वरूप प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद जो सुखी अहम दुखी अहम जो भी बोलता है वहां अहम अहम विशेष रूप प्रतिज्ञान है और सुख दुख आदि विशेषण है उसके लिए उसी का प्रतिषेध करना है अहम में जो सुख आदि आए उसको प्रतिषेध करना है जैसे रज्जु में सर्पत्व तो आया उसका प्रतिषेध करना है यह में कहा था यदा एवं विशेष स्वरूप प्रत्यय से सिद्ध होने से न कर्तव्य शास्त्र कर्तव्य शास्त्र के द्वारा कर्तव्य सिद्ध क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है आत्मा को सिद्ध करने के लिए न कव आरोपित विशेषण्य आत्मन स्वूपस्फोरण से सिद्धवाद न शास्त्रे कर्तव्य अनुवादाण्य प्रसंगाच मूसरे हेतु देते हैं एक तो सिद्ध है आत्माईका क्या न केवलम आरोपित विशेषण जो आरोपित जो विशेषण लगाया था कर्ता भोक्ता आदि जो विशेषण चलाए भाष्यकार में आरोपित जो कर्तृत्व भोक्तृत्व विशेषण सुखी सुखित्व दुखित आदि विशेषण सुखित विशेषण चलाए था न केवल आरोपित जो विशेषण विशेष से आत्मना स्वरूप स्फुरस्य माने विशेषण के माध्यम से ही कर्ता अहम बोलता है कोई भी व्यक्ति खाली अहम बोल नहीं रहा है विशेषण के माध्यम से आत्मा की प्रतीति हो यह बात नहीं है आत्मा न स्वरूपस्पूरण से सिद्धत्व स्वरूप सिद्ध होने से केवल न शास्त्र कर्तव्यत्व शास्त्र के द्वारा आत्मा में कर्तव्यत्व नहीं है इतना ही मात्र नहीं अनुवादत्व न अप्राम्य प्रश्न यदि सिद्ध का कथन करेंगे तो शास्त्र हो जाएगा अनुवाद फिर अप्राम्य आ जाएगा शास्त्र में अनुवादत्व अनुवादत्व अप्रामाण्य प्रसंग अनुवाद मानेंगे कृतानुकारि मानेंगे तो अप्रामाण्य आज्ञा का शास्त्र में अर्थवाद होने लग जाएगा इसलिए कहा अकृत शास्त्रम शास्त्र अज्ञात ज्ञापक होता है शास्त्र शास्त्र कारक नहीं होता है ज्ञापक होता है जैसे अवेरे में घट पड़ा होगा ठीक है तो टॉर्च जलाएंगे वो टॉर्च वो घट को पैदा कर देगा या ज्ञापक बनेगा कारक नहीं है वो ज्ञापक है उसका और कुमार जो घड़ को तैयार करता है वह कारक है आदेरे का घट और जो उत्पन्न हो रहा है गट, दोनों घटों में अंतर है यह क्रियाजन्य है और ये केवल अज्ञान का नाश करना आदेरे का भगाना है वहां घड़ को पैदा करना नहीं है आदेरे में रखा हुआ घड़ को क्या करना है आदेरा भगाना है उसके लिए प्रकाश चाहिए कितने काम तो अज्ञात का ज्ञापक जैसे वो टर्स बन जाता है अंधकार में रखा हुआ घटना व्यापक बनता है कारक नहीं हो ठीक इस प्रकार शास्त्र भी अज्ञात व्यापक होगा और ज्ञात हो वस्तु का कथन करेगा तो क्या अनुवाद हो जाएगा अनुवाद होने पर अर्थवाद में चला जाएगा प्रामाण्य नहीं याथवाद नहीं यह सिद्ध होगा ये कहा ठीक स्फूरती आत्म ने द्वैत निषेधक शास्त्र से फलाभाव अप्राम्य तद पुरवादी फिर शंका करता महाराज आत्मा का स्फूरण है ठीक है स्फूरित हो रहा आत्मा सुखी अहम दुखी अहम जितने अभी करके फूरित हो रहा आत्मा अहम अहम हम मानते हैं स्फूरति अभी आत्मा स्फूरण होने पर भी आत्मा में द्वैत निषेध करते द्वैत का निषेध करने पर भी स्फुर हो रहा है द्वैत का निषेध करेंगे उसको अधिष्ठान मान करके द्वैत का निषेध करेंगे आत्मा में करने पर भी शास्त्र से फल शास्त्र का तो कोई फल नहीं निकला ना प्रमाण का फल तो नहीं निकलाना आत्मा के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं शास्त्र ने क्या काम किया कुछ नहीं किया तो पूर्वी कहता है शास्त्रीय फलाभा शास्त्र से प्रमाण प्रमाणाभाव अप्रामाण तो शास्त्र में अप्रामाण्य आजायकों को फल मिला नहीं इतिहास संज्ञा आहा इसके उत्तर में कहते हैं शास्त्र का प्रमाण्य है अविद्याजन्य जो सुखित्वी आरोप थे उसको हटाने अविद्या के कारण से अपने को सुखी दुखी आदि विशेषण चढ़ा के बोलता था मैं पुरुष स्त्री पुरुष हूं स्त्री हूं इत्यादि जो बोलता था अज्ञान के कारण वो विशेषण की निवृत्ति में प्रामाण्य एहसास करता तो पुरुष ना ये स्त्री ना ये बाल ना ये वृद्ध नहीं अरे इतना बोलता ना बस तो अमुक बोलने की आवश्यकता नहीं है वो सोता सिद्ध है यही कहा ये कहा इसलिए कहा ये तो अविद्या अध्यारोप सुखित्व विशेष प्रतिबंध आ रेव जिससे कि अविद्या के द्वारा आरोपित जो सुखित्व हैं है विशेष प्रतिबंधक आत्मा में यही है जब तक अपने को सुखी दुखी आदि मानता रहेगा तब तक अपने स्वरूप में बैठ नहीं पाता अस्वस्थ रहेगा अविद्या अध्यारोपित सुखित्वी विशेष प्रतिबंध है विशेष है सामान्य प्रतिबंध नहीं है आ, कितने दिनों से सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं फिर भी वही वही भावना बनाए बैठे हैं बहुत बड़ा प्रतिबंध है प्रतिबंध आदि आत्मा ना स्वरूपेण अनवस्थान इसलिए आत्मा में अपने स्वरूप में रहना नहीं बन पाता है अनवस्थिति हो रही है और स्वरूप अवस्थान तो श्रेया अपने स्वरूप में रहना कल्याण है ना हम ना, ना करके लगाना ये कल्याण का मार्ग होगा कर्ता ना हम भोक्ता इत्यादि। ठीक है ठीक है प्रतिषेध शास्त्रात अपनी प्रतिबंधे। प्रतिषेध शास्त्र के द्वारा केवल प्रतिबंध हटाया जाता है प्रत्येक शास्त्र क्या अस्तूलम अनु आदि देती रेती आदि जितने भी शास्त्र हैं श्रुति वाक्य हैं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं करके निषेध करेगा अस्तूलम अनु हर्षम ये कैसे प्रतिषेध शास्त्र तो का निषेध कर रहे हैं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, नहीं, नहीं वो मोटा है करें ना कृष्ण है नहीं छोटा है नहीं लंबा है नहीं ऐसा प्रतिशत शास्त्र ऐसा आत्मा का परिचय इस तरह से देते हैं इतर व्यावृत्ति करने में ताप करेगा जो जो आरोप लगे थे उसका निषेध करने में ताप करेगा जितने आरोप हैं उनको निषेध करने पर व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं जो है सो है वो सिद्ध हो जाएगा एक टीका विकार है प्रतिषेध शास्त्राद अपनी प्रतिबंधे प्रतिशत प्रतिषेध शास्त्र अस्थूल आदि जो शास्त्र हैं उनके द्वारा प्रतिबंध हट जाने पर प्रतिबंध क्या थे सुखी दुखी आदि जो विशेष प्रतिबंध बने थे मैं मेरे में सुख है दुख है आदि सुख दुख आदि विशेष पुरुषत्वस्त्रित्व आदि जो पुंश तो आदि धर्म विशेष थे आरोपित इसके निवृत्ति होने पर प्रतिबंध अपनी प्रतिबंध प्रतिबंध हट जाने पर क्या होगा तो कहा स्वरूपावस्थान फलती अपने स्वरूप में बैठा बन जाएगा कर्ता हम भोक्ता हमें कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो आदि हटाएंगे तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा ये फल होगा ये फल हो जाएगा माने प्रतिबंध हटा देना यह आत्मा के लिए फल हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा पहले अस्वस्थ था स्वस्थ हो जाएगा ये फल है कहा निशेष दुख निवृत्ति नृत्यशयानंदावापति से परम श्रेय ना न स्वरूपावस्थान किया पूर्वादी क्या था? अपने स्वरूप में रहना कोई कल्याण थोड़ी है कल्याण तो ये है जितने भी दुख है सबकी निवृत्ति हो कोई दुख ना हो हमारे साथ हमारे पास कोई दुख ना हो सारे दुख की निवृत्ति हो और नि से आनंद हो अतिशय नहीं शादी से आनंद नहीं ऐसा सुख हो आनंद मान सुख ऐसा सुख हो जिसके आगे कोई है ही नहीं उसका नाम होता है अपने स्वरूपावस्थान विशेषण का हटाना कोई स्वरूपापस्थान थी थोड़ी होगी आरोपित वस्तु का हटाना यह पूर्वाधि की शंका है निशेष दुख निवृत्ति जितने भी अखिल दुख की निवृत्ति और नृत्य से आनंद अबाप्त नृत्य से आनंद मन सुख जो साक्ष साथ साथ साथ साथ नहीं विशेषजन्य सुख साथ से सुख है होते हैं मिस्त्री खा, खाने पर भी आपको सुख मिलता है गुड़ खाने पर भी सुख मिलता है चीनी में भी सुख मिलता है मधु में भी सुख मिलेगा किंतु सुख में एक जैसा है या कुछ भेद है गुड़ का मिठास मिस्त्री का मिठास एक जैसा ही है चीनी का और शहर का मिठास एक जैसा है है, शादी से है जैसे जंगल सुख होता है शादी से है एक से एक बढ़कर है किंतु सुशुक्तिकालीन जो सुख है सबको एक जैसा सुख होता है वो शादी से नहीं होता वो आपका सुख है समाधि में जो सुख हो वो मेरे नृत्यश है वहां कोई भी पहुंचे वहां जाति पाति घटित सुख नहीं मिलने वाला है सबको एक समान होगा मेरे निरपेश सुख ये पूर्वाधि कह रहा है निश्चे दुख की निवृत्ति और से आंगल की अभापति माने प्राप्ति ये दोनों परम श्रेय हो परम श्रेय तो यही है कल्याण तो यही है सभी इसी के लिए प्रयत्न करते हैं न स्वरूपावस्थान हो अपने स्वरूप में बैठ जाना कोई श्रेय थोड़ी हुआ ये कोई श्रेय नहीं ऐसे पूर्वादी की शंका हो गई इसके उत्तर में कहा स्वरूपावस्थान श्रेय कहा अपने स्वरूप में रहना ही कल्याण है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि में रहना कल्याण नहीं है ये संसार देने वाला जब तक तो बना रहेगा तब तक बंधन है ये तो तो तो संसार ही मिलता रहेगा जितने भी आरोप हैं इनको हटा करके अपने स्वरूप में रहना यही कल्याण है अगर देखिए आपको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो जरा समाधि तक पहुंच जाइए आप समाधि में बैठिए तो कल्याण रहेगी आपको दुख होता है कि सुख होता क्या होता है वो समय वहां पुरुष नहीं रहेगा समाधि निर्विकल्पक समाधि योगी यो यो यो लोग कहते हैं हमारे यहां ब्रह्माकार वृत्ति करके बोलते हैं ये द्वितियां जो वृत्ति है उसमें पहुंच जाए कोई तो फिर क्या मैं पुरुष हूं स्त्री हूं भावना रहेगी वहां नहीं रहे विशेषण कोई भी नहीं रहेगा अपना अपना अपना खोएगा नहीं अपना आप रहेगा हाँ निर्विकल्पक ज्ञान होगा ये कहा समय हो गया है ठीक है इति प्रसिद्धम मोक्ष शास्त्र स्थिति वहां पर स्वरूपावस्थान ज श्रेय भाष्य में इति आया इति का अर्थ है प्रसिद्ध मोक्ष शास्त्र मोक्ष शास्त्र हैं वेदांता शास्त्र मोक्ष शास्त्र हैं उनमें प्रसिद्ध है माने अपने स्वरूप में रहना ही श्रेय है यदाता आदि ऐसे बोलते हैं समय हो गया। ओम भद्रं कर्णे श्रुनया मेवा भद्रं पशे माक्ष जगता स्थिर स्थसे ओम शांति शांति